नव जलधरक विकसित नलिनाश्रियम विस्फुन मंद हम कनक रुचित मिथिल सारे कुमार विभूषि पीतांदराबिब फलाधरो पूर्ण सुंदर कृष्ण नहीं कल का कल के दो प्रश्न बाकी हैं उन पर संक्षेप में कह देने के बाद फिर आज की और चीज समय रहा तो कही जाएगी एक प्रश्न थोड़ा रूखा सा है पर है बड़े काम का प्रश्न है संसार से विच्छेद करने के बाद महात्मा लोग कहा करते हैं भाई संसार से अपना विच्छेद कर लो तो वो कैसे किया जाए तो इसके दो तरीके हैं या तो संसार को मिटा दिया जाए तो विच्छेद हो गया और या संसार को भगवान में बना लिया जाए तो विच्छेद हो गया दो बात है तो इसके संक्षेत दो तरीके हैं एक तरीका है द्वैत वेदांत का दूसरा भी है द्वैत का ही परंतु कुछ रसीला है भक्ति लिए हुए ये साधना की बात भी है ये जगत क्या है इस संबंध में बहुत लंबे जो व्याख्यान हैं उनकी आवश्यकता नहीं परंतु समझने के लिए साधना के दृष्टि से तीन चीज है दृष्टा दर्शन और दृश्य देखने की चीज देखना और देखने वाला तो देखने वाला देखने की चीज से अलग है देखने की चीज दृश्य उस, उसका शास्त्रीय नाम दृश्य है और देखने वाला दृष्टा और देखना दर्शन ये शास्त्रीय नाम है तो अपने को पहले तो देखने वाला बनावे दृश्य से अलग देखने वाला बना बनावे भोगने वाला नहीं भोगता संसार के साथ दृश्य के साथ मिला हुआ है और दृष्टा देश है मिला हुआ नहीं है तो कर्तित्व और भोक्तित्व जो ये यहां पर है मैं करता हूं मैं भूखता हूं यहां तो दृश्य के साथ वो मिला हुआ है और जहां मैं केवल देशता हूं वहां दृश्य अलग है देखने वाला अलग है तो इस दृष्टि से संसार से विच होता है दूसरी चीज इसमें ये ऐसा मानते हैं है क्या सुरान हमें पता नहीं ऐसा मानते हैं अजातवाद वाले कि जगत कभी बना ही नहीं कभी बना नहीं ये है नहीं जब तक माया है तब तक, तक जगत की कल्पना है माया न रही तो जगत नहीं है ऐसा मानते हैं अब ये अलग इसमें बहुत से प्रश्न आ सकते हैं कि माया कहा से आ गई बहुत सी चीजें हैं उधर अलग अलग बात है उनकी बात मैं करके ऐसा मान लो कि जब तक ये माया है तब तक जगत है नहीं तो जगत नहीं तो इस जगत का वाद करें जगत का माया समझ के उसका वाद करें वाद करते करते जगत का निवेशन करते करते जो रह जाए वो स्वरूप है पर उसमें भी दिक्कत है क्या दिक्कत है इधरा वेदांत का अध्ययन करने वाले उसको समझ सकते हैं सबका निरसन करने वाली सबका त्याग करने वाले वाली सबका निषेध करने वाली एक वृत्ति रह जाती है वो वृत्ति करती है कुछ नहीं है ब्रह्म है कहती है ब्रह्म के कुछ नहीं है पर वो कुछ नहीं है है कहने वाली वृत्ति निषेध करने वाली वृत्ति है तो ये ये जो जगत के का ज्ञान है करने वाली वृत्ति को लेकर के ले है जब तक ये वृत्ति है तब तक वृद्धि जमन ज्ञान है इस वृत्ति का भी नाश होना चाहिए संसार का विच्छेद हो गया दृष्टा बनते ही संसार का विच्छेद हुआ इस संसार में निषेधात्मक वृत्ति बन जाने पर, परंतु तब तक निषेध नहीं होता ये जब तक की वृत्ति ज्ञान रहता है इस वृत्ति का भी अभाव हो जाना चाहिए इसके बाद जो स्थिति वो निर्वचनीय है वहां फिर ना है नश्य है न दर्शन है जो कुछ है सो है वह निर्वचनीय है अचिंत्य है वहाँ जगत नहीं और जगत का प्रश्न नहीं एक तो ये तो। दूसरा जो है वो बड़ा सुंदर है वो ये बड़ा सुंदर सो नहीं आ, अपनी अपनी आंख अलग अलग है वो ये है कि सारा जगत ये भगवान की लीला है जगत में दो ही चीज है जो है सो भगवान जो हो रहा है सो भगवान की लीला जो है सो भगवान और जो हो रहा है वो भगवान की लीला तो ये जगत जो है ये जगत नहीं है ये जगत भगवान की लीला है और तो उस लीला में हम एक परिकर हैं उस लीला में हम एक अभिनेता हैं उस लीला में हमारे जिम्मे भी भगवान ने कुछ खेलने के लिए पार्ट दिया है हमारा तो संबंध जगत से नहीं हमारा संबंध लीला हम भगवान से है और हमारा संबंध भगवान की लीला से है इसने भी जगत के संबंध का विच्छेद हो गया असल में जगत में जो ममता है वही बंधन है और वो ममता जब सारी के सारी जगत में से निकलकर भगवान में आ जाती है तब जगत का संबंध अपने आप विच्छेद हो जाता है तीसरा एक भाव है इसी का वो भाव है भगवत प्रेम का भगवत प्रेम की जहां भूमिका है वहां पर संसार का ये रूप नहीं है वहां संसार का रूप बिल्कुल बदल जाता है और वहां फिर रह गया जाता है हेत हेत हे, तो हे, तो हे सखी हेरन गयो हेरा ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खो गया बात वही श्री गोपाल ने भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर रास मंडल में रासोत्सव के दिन शारदीय रात्रियों में जब वो भगवान अंतरहित हो उन्होंने भगवान को खोजना शुरू किया खोजना इसी का नाम है हम लोग खोजते कहां हैं अपनी याद रखकर उन, उनको खोजते हैं अपने को बनाए रखकर उनको खोजते हैं अपनी सत्ता की रक्षा करते हुए किसी अन्य सत्ता को चाहते हैं तो ये सत्ता उसमें बाधक हो जाती है गोपियों ने खोजा कैसे खोजते खोजते उन्होंने अपने को भुला दिया श्रीमद भागवत के राज अध्याय में आता है उन्होंने खोजते खोजते अपने को भुला दिया खोजने वाली नहीं रह गई कोई जिसको खोज रही थी उनको ऐसा अनुभव हुआ कि हम वही हैं। जिनको खोज रही थी उन्हें स्वयं अनुभव हुआ हम वही है और इसका प्रमाण तो वो लीला करने लगी किसी ने गोवधन उठाया किसी ने काली नाग नाचा, किसी ने माखन चोरी की इस प्रकार से तमाम गोपांगनाएं और भगवान को खोजती खोजती भगवत स्वरूप हो गई ये ये खोजने का यह सुंदर तरीका है पूरा ये आदर्श है ये एक बात बहुत ध्यान में रखनी की साधकों के लिए बहुत आवश्यक प्रत्येक साधना में जब तक साधक अपने सब कुछ की रक्षा करता हुआ साधना करता है तब तो तक उसके चिंतन का बहुत सा हिस्सा अपने में लगा रह जाता है समर्पण हो कैसे हम लोग बात करते हैं पूर्ण समर्पण फुल सरेंडर पूरा पूरा सर्वात्म निवेदन वहां तो कहते हैं सर्वात्म निवेदन में निवेदन करने वाला भी जब तक रह जाता है तब तक निवेदन पूरा नहीं होता निवेदन करने वाला जब तक लग रह गया तब तक, तक पूरा नहीं हो गया और जब तक निवेदन की बात तो लग रही अपने आप की पूरी रक्षा करता हुआ अपने आप को पूरा पूरा बचवाता हुआ और अपने बचाने में अपनी मन का अपनी बुद्धि का अपनी इंद्रियों का अपनी सारी चाचुई का प्रयोग करता हुआ जब वो भगवान को चाहता है तो भगवान कहते हैं भैया तुम मुझको कहा चाहते हो तुम तो अपने को भी साथ से चाहते हो मेरा चाहना सब होगा जब अपने को मेरी चाह में मिला दोगे अपने को अपनी चाह को नहीं जब तुम अपने आप को मेरी चाह में मिला दोगे मेरी चाह ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा भगवान की चाह ये प्रेमी का जीवन जीवन का स्वरूप भगवान की चाह तो ये जब ये जब इस प्रकार के अनं चाह पैदा होती है उस समय जगत नहीं रह जाता जगत का सारा संबंध विच्छिन्न अपने आप हो गया और रह गया केवल जिसको हम चाहते थे वही वही अब वो क्या है इसकी इसकी कल्पना हम बहुत तरह से कर सकते हैं। वो हमारा प्रवास पद है वो हमारा भगवान है वो हमारा ईश्वर है वो हमारा जीवन है वो हमारा आत्मा है वो ब्रह्म है किसी नाम से उसको कह ले पर जब वो रह जाता है और हम अपने आप को उसकी चाह में विलीन कर देते हैं तब तो वहाँ पर केवल लीला में दो चीज रहती है नहीं तो लीला सांग नहीं होती प्रेमी और प्रेमास्पद अब वो प्रेमी और प्रेमास्पद में वहाँ पर भी इतनी एकता होती है कि प्रेमी प्रेमास्पद हो जाता है और प्रेमास्पद प्रेमी बन जाता है यही ये कुछ अनोखी सी बात लगेगी ब्रज की आराधना में इस तरह की चीज आती है जहां वो इसीलिए वहां पर श्री राधा के दो स्वरूप माने गए हैं वो तीन दो स्वरूप माने गए हैं राधा आराधिका और राधा आराध्या भगवान राधा के आराध्य देव हैं और सारा व्रज राधा की कैद्यू रूपा समस्त श्री गोपी जन ये श्री कृष्ण की उपासना में श्री कृष्ण के आराधना में समलग्न है यहां पर श्री कृष्ण आराध्य हैं और राधा आदि आराध्य आराधिका है आराधन करने वाले पर एक ये स्तर आता है जिस स्तर में राधा आराध्य हो जाती हैं और श्री कृष्ण आराध्य बन जाते हैं आराधक बन जाते हैं श्री कृष्ण उपासक हैं शिराज का उपास्या है ये डरने की बात नहीं है ये समझने की चीज है कि जहाँ साधना कोटि में पहुंचती है कोई भी वहां परस्पर का भेद मिटने लगता है एक दूसरे में एक दूसरे का इस प्रकार का भाव प्रकट होता है और उसके बाद जो एकात्मता होती है वो फिर अंदर से नहीं होती है उसको कहा नहीं जाता तो ये रसिकों की भाषा में निकुंज के द्वार तक का वर्णन होता है निकुंज के द्वार का वर्णन आता है निकुंज के अंदर का वर्णन नहीं आता क्यों नहीं आता वो अचिंत है वो अंदर वसवनीय है वो कहने सुनने के वस्तु नहीं वो जब कभी किसी भाग्यवान को उस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वो उसे दर्शन भले ही कर अनुभव भी नहीं कर ले अनुभूति की वस्तु है वाणी के वस्तु नहीं चित्त के द्वारा चिंतन करने की वस्तु भी नहीं तो इस प्रकार होते होते जब केवल भगवान रह जाते हैं और वो भगवान स्वयं और असल में पहले भी कहीं है ये ये प्रेमी और प्रेमास्पद पह ये केवल लीला है तो इस लीला में आरंभ से ही जगत नहीं रहता है जगत का उच्छेद है तो जगत के साथ संबंध नहीं रहा ये सही बात तो संक्षेप में उनके प्रश्न का उत्तर है दूसरा प्रश्न है भगवान के नाम के संबंध में तो नाम के संबंध में दो चीज है नाम की जितनी महिमा गाई गई है उतनी महिमा शायद किसी साधन की नहीं गाई गई निर्गुणवादी संत सगुणवादी संत कबीर दादू नानक रास ये सब भी और तुलसीदास सूरदास भी आचार्यों में अद्वैतवादी आचार्य भगवान शंकराचार्य सहस नाम पर भाष्य करते हैं विश्व नाम पर शंकराचार्य का भाष्य है शंकराचार्य ने बहुत बड़े बड़े नाम के स्तुतियां की है अन्य आचार्यों ने तो की हैं। तुलसीदास सूरदास ये नाम पर मरे फिरते हैं गांधी जी गांधी जी की बात उसे सुनाई थी मैंने नाम के संबंध में गांधी जी से मेरी बहुत बातचीत हुई पर तीन प्रसंग ऐसे हैं जो गांधी जी के साथ मेरे आए एक बार तो एक राम नाम के आरतीया थे नशमनगढ़ के जो है जयपुर स्टेट में वो बही रखते थे और सबसे लिखवाते थे इतना मैं जब करूंगा रोज उन्होंने लाखों सैया करवाई तभी लिखे नहीं पर बड़ा सुंदर उनका काम तो बंबई आए हम लोग उनके पास बहुत आते थे तो सीकर के पास गए तो तुम साथ चलो तो जमनाला और और जी हम लोग गांधी जी आए हुए थे बंबई में लेबर नंबर रोड में ठहरे थे हम उनके पास गए यात्रा ने बड़ी सामने डाल दी तो सही करो तो गांधी जी बोले क्या बात कहे की सही करो जी ने समझाया इस तरह से ये बालूराम जी हैं हमारे देश के हैं और हिंदू मुसलमान पारसी किसी से भी भगवान के नाम का जब करने का ये हस्ताक्षर तो तो प्रसन्न हुए प्रसन्न तो हुए तो प्रसन्न होकर के बोले कि भाई मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा क्यों नहीं करेंगे वह तो प्रसन्न था बालू राम जी का बड़ी सुंदर चीज उनकी नाम निष्ठा उस दिन मालूम हुई उन्होंने कहा कि जब मैं अफ्रीका में था तब तो मैं संख्या रख के जब करता था लेकिन अब तो मैं दिन भर जब करता हूं इसलिए थोड़े समय के लिए मैं हस्ताक्षर क्या करू इतनी संख्या में करूंगा ये मैं क्यों लिखूंगा उसके बाद उसी ने हम गए मालवी जी के पास वो ठहरे के राजा गोविंदलाल के यहाँ वहां गए उन्होंने कर दी उन्होंने ये लिखा कि मैंने जब से होश संभाला ये उनके शब्द हैं तब से मैं रोज भगवान का नाम जपता हूँ और जब तक होश रहेगा तब तक रोज जपता रहूंगा ये माली जी ने लिखा इतने बड़े था दूसरी बार मैं गया गांधी जी के पास हमारा कल्याण का निकल रहा था भगवान नामांक तो भगवान नामांक निकल रहा था गांधी जी साबरमती में थे उनसे उन्हें कुछ लिखवाने गया तो मैं गला मैंने का माज लिखी तो उनका ऐसा स्वभाव था बड़े कुछ तो दक्षिणा तो तो बोले हम लिखते तो उन्होंने लिख तो के, के दिया वो छपा है कल्याण के धगो नाम आ गए छपा उनके नाम से इसका भाव ये चाहे राम नाम हो चाहे गल मंत्र हो तो अपर शक्ति है शक्ति है, सब तो कुछ करने में समर्थ है परंतु तो ये बुद्धिवादियों के काम की चीज नहीं इसका आरम्भ श्रद्धा से होता है बुद्धि से नहीं ये उसका तार्थ तीसरी बार मैं फिर गया एक बार सावरमती में जा रहा था देश तक उसने कल्याण निकल गया था तो कल्याण में सूचना निकलती है हर साल भगवन नाम जप करने की तो कल्याण मेरे हाथ में कहा उन्होंने देख लिया उन्होंने कहा ये क्या है हमने कहा ये लोगों से नाम जप करवाते हैं तो कितना होता है मैंने कहा लगभग लग 10 लग करोड़ तो कहा तो बड़ा अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा करते हो तो बड़े प्रसन्न हुए फिर तो चुपके से हंसी हंसकर बोले वो तकिया था उनका गोल तकिया अलग किया एक निकाली क्या देखो ये रात को अकेले में मैं भी दबता हूँ तो तो ये ये ये ये भी में चुका है आज आज के के के के जो जो पीछे के लोग हैं, इस बात को नहीं मानते और बात सारी मान लेते राजनीति की और यहाँ हमने सुना एक अच्छे आदमी ने कहा हमसे कि उनके पुराने संस्कार रहे घर के वो तो बल्लभ समुदाय के वैष्णव रहे इसलिए उनके संस्कार रहे ये कोई मानने की चीज नहीं इसलिए उनके प्रार्थना कोई नहीं करता एक विनोबाजी के संप्रदाय और सब काम करते तो भगवान नाम के संबंध में जितना आप शास्त्रों में देखेंगे तमाम पुराण भरे हुए वेदों में नाम की महिमा सब जगह नाम के नाम की महिमा और जितने संत हुए निर्गुण नाम की महिमा आज के गांधी जी तक ने जिनको सुधारकों में श्रेष्ठ मानते हैं जो राष्ट्रपिता माने जाते हैं उनका भी मत छपा हुआ। और उन्होंने राम नाम तक तो तो यहाँ तक लिखा उन्होंने लिखा कि तो राम नाम मेरे पास न होता तो मैं अपने जीवन में अपने को वाला नहीं मानने के लिए लागू घटना लिखी लंदन के लंदन के होटल में किस प्रकार एक दिन उनका पतन हुआ जा रहा था उसने घटना में उस तो मेरे गांव का आदमी था बुरा उसने कहा मोनिया साहब क्या करता है और भगवान का नाम याद आया उसने नाम ने मेरी रक्षा की उन्होंने लिखा और नाम के द्वारा उन्होंने उन्हें लिखा कि मैंने तो समाचार प्राप्त किया नाम के द्वारा सिद्धियां प्राप्त की नाम के द्वारा रोगों के लोगों को मुक्त किया नाम के द्वारा राम नाम परम औषधि है ये और राम नाम नाम का का भगवान के अद्भुत अद्भुत है भला हम लोगों को मालूम नहीं होता इसलिए ये छोटी मानते हैं है ये छोटी मानते हैं ये भगवान नाम कौदी में एक दृष्टान्त आता है कि भाई भगवान के नाम का अद्दुत, अद्दुत प्रायचित्व के लिए प्रयोग क्यों नहीं दिखा समृतिकाओं तो वो कहते हैं कि एक, एक कोई बहुत बड़े आदमी थे तो उनका उनका तो कोई जुलूस जा रहा था तो जुलूस में उनके साथ ए, एक आदमी के साथ सिंह था सिंह तो रास्ते में कुत्ते ढोंके तो किसी ने कहा कि इन कुत्तों पर सिंह को छोड़ो ना तो उन्होंने कहा कि कुत्ते पर सिंह छोड़ा जाता है कोई बड़ा मतदाला हाथी आया होता वो सिंह सिंह के लिए होता है। तो मामूली पाप नाश के लिए क्या नाम का प्रयोग करें नाम तो कोई महापातक सामने आ जाए तो एक नाम के लावा भाष से पाप का नाश हो जाए इसलिए स्मृतिकारों ने नाम का प्रयोग नहीं लिखा नाम का अपमान होते समझ करके लेकिन नाम से असंभव संभव होता इसमें कोई संदेह नहीं मुझे मुझे अपने जीवन में दो ही चीज का अनुभव है मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन सबके काम की बात एक तो भगवान की कृपा पर विश्वास जब जब अर्चने आई जब जब बाधाएं आई लौकिक भी पारमार्थिक भी तब तक याद दिलाया चित्त तो ने भगवान की कृपा पर विश्वास करो भगवान की कृपा पर विश्वास करो उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है और दूसरा नाम नाम का मुझे पहले भी कुछ थोड़ा थोड़ा अभ्यास था मामूली जब मैं जेल में था उन्नीस सौ सोलह में पहले पहल जब जेल की कोठरी में पहुंचा जवानों में थी चौबीस वर्ष का था मैं तो वहां चित्त घबराया घबराया तो मन में आया भगवान का नाम जब है तो बुद्धि थे नहीं सोचा कि है बिना माला कैसे जपें, तो जेल में शिक्षकों के सामने एक संतरी पहरा दे रहा था हिंदू था मैं उसको बुलाया मैंने कहा भाई माला मुझे एक लाडू मुझे जप करना है नाम जपना है तो वो उसको उसको मैं गुरु मानता हूँ उसने कहा कि माला तो मेरे पास नहीं पर मैं तुम्हें एक बुद्धि बताता हूँ मैंने कहा क्या तो कहा तुम अंगलियों पर जपो जब एक पूरे हो जाए तो मैं एक लोहे की तो दीवार पे लकीर दो, एक माला हो गई ऐसा। मैंने मैंने बात। तो पहले मैंने ये लंबे करने का अभ्यास वहीं शुरू हुआ जेल में हरीपुर जेल में वो जेल का अभ्यास नगरबंदी में भी रहा पौने दो साल तक और उस अभ्यास ने इतना काम करवाया कि वो गांधी जी ने लिखा है कि मुझे भूत का भय लगता था जो छोटा बच्चा था मैं तो मेरी भाई थी वो कहती राम राम जब बैठा तेरा घर में जाएगा तो, तो गांधी जी लिखते हैं कि वो मेरी धाए गुरु थी पैरी, जिससे मैं राम नाम सीखा तो इसके बाद अपने जीवन की मैं आपको सुनाता हूँ बात घटना ही बताता राम नाम से मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि असंभव सम्भव हो गया संभव संभव हो गया ये भगवान के नाम की तो ये महिमा नहीं महिमा नहीं है ये तो रामन नाम नाम भगवान राम नाम का नहीं सकते। इतना नाम का अमित प्रभाव है परंतु तो तो चीज लगती छोटी सी तुलसीदास तो महाराज तो कहते हैं सो बरोही दूसरे सो करो मेरे तो राम को नाम कल पर कल कल्याण फरे बड़ सो हे दूसरे सो करो कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सोष भाति खरे खल, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भाति खरे मोई तो शान के अंदर जो सूझत हरे हरे बड़े सो दूसरे सो करो कर्म उपासना ज्ञान वेदमत कर सकते है सावन के अंधेरे को हरियाली सूझती है उसी प्रकार मुझे तो राम नाम सूझता है चाहते स्वान पाचर जो पेट भरे कुत्ते की भांति मैं जूठी पत्तनों का चाटता रहा जन्म जनवान करते कभी पेट नहीं भरा ये तो हम लोग करते हैं है उपासना में कुत्ते की भांति भां पत्थते हैं कभी पेट भरता है और चाहिए चाहिए चाहिए कभी तक तो नहीं होती कब उन सो में सुमिरत राम सुधारस पे खत परस भरो सो में सुमृत राम सुधारस पे खत परस भरो राम का स्मरण करती मैं देखता हूँ कि अमृत का रस मेरे सामने परोसा रखा है मुक्ति का भरोसा रखा है इनके सामने कि तुम ग्रहण कर लो कुत्ते की तरह चाटने वाले का ये परिणाम राम नाम अंत में अंत में कहते हैं अंत में कहते हैं प्रीति प्रती मेरे तो नहीं आखर राम मेरे तो नहीं बाप तो आखर शिशु सो तो करो जिसकी प्रीति जिसका विश्वास उसका काम निकलता है उन्हें किसी उन्हें खतर नहीं करती मेरे तो ये दो अक्षर जो है राम है ये मेरे माँ बाप है और तो जैसे माँ बाप के सामने बच्चा हाथ पकड़ लेता है इसलिए मैं तो इन्हीं माँ बाप पर हठ पकड़े हुए अब जो अंत के शब्द है वो कवि के नहीं बना उठी नहीं अनुभव कहते हैं शंकर साखी जो राखी कहो कछ तो जलती है करो शंकर साखी जो राखी कहो कछ तो जड़ती है करो अपना भरोसी समझ पड़ो भरो दूसरो सो करो भगवान शंकर साक्षी है यदि मैं बनाकर कहता हूँ तो जय जीव करो मेरी जीव जल जाए सर जाए नष्ट हो जाए अपना भला भरो तुलसी के परो तुलसी को अपना भला राम नाम में दिखाई ये कितने विश्वास के शब्द है बताई कितनी विश्वास की चीज है तो राम नाम भगवान का नाम विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्ण लग ले तब तो कहना ही क्या है जब नाम मीठा लगता है ना तो क्या होता है क्या होता है फिर छूटता नहीं जब तक मिठास नहीं आज चैतन्य महाप्रभु ने बताया नामे रुचि जीव दया वैष्णव सेवन रुचि, भगवान के नाम में रुचि हो जानी चाहिए मीठा लगे स्वाद आ जाग ना आवे तब तक नाम कैसे ले इस भी लिखा है बड़ा सुंदर उन्होंने बताया है कि जो पित्त का रोगी होता है ना पित्त के रोगी की जीव कड़वी हो जाती है पित्त के का...